अनुपलब्धि योग्य होना चाहिए योग्यता क्या हो गया प्रतियोगी प्रसंजन प्रतियोगी का प्रसंजन से प्रसंजित होता है जो प्रतियोगिता प्रसंजन होने से प्रसंजित तो होता है उपलब्धि ये उपलब्धि जिसका प्रतियोगी है अनुपलब्धि ठीक है में अथ उदाहरण प्रत्युदरणा उत्तम स्पूत योग्यता का लक्षण को उदाहरण तथा दे कर स्फालती भूतले यदि घट सी दृष्टान देते हैं स्फीत आलोक स्फित के लिए टीका में कहते हैं विशाल विशाल अर्थात तो स्पष्ट आलोक स्फित आलोकवती भूतले यदि घट सिया तदा घटो उपलब्ध स्या घट का उपलम्भ होना चाहिए इति आपादन संभवत ऐसा हम कह सकते हैं तादृश भूतले घटाभाव अनुपलब्धि गम्य क्योंकि यह जो अनुपलब्धि यदि घट सियात तरी उपलब्धि है तो अभी घट नहीं है नहीं है तो घटका उनको अनुपलब्धि हो रहा है ये अनुपलब्धि योग्या है कब कहा जाएगा कि यदि घट हो सर उपलब्धी है तो ऐसा हम यहाँ कह सकते हैं है तो अंधकार में अनुपलब्धि होगा का जी। होगा जी। होने पर भी तादृश आपादन असंभव यदि घट हो सर उपलब्धि है तो इस प्रकार की नहीं कर पायेंगे इसलिए न अनुपलब्धि गम्यता घटाभाव से न अनुपलब्धि गम्यता योग्यता नहीं है अतएव टीका में पक्ष्य दो दो तो ये दोनों प्रकार की दो नहीं पक्ष दर्था वास्तविक लक्षण कैसा होता है कहते अतएव स्तंभे पिशाच सत्व स्तंभवत प्रत्यक्षता पत्तिया तदभाव अनुपलब्धि गम्य स्तंभे पिशाच सत्व तो यहाँ स्तंभ में पिशाच होगा भूतल में पिशाच होगा तो अभी हमको पिशाच अनुभव नहीं हो रहा है अनुपलब्धि हो रहा है और भूतल में पिशाच का अनुपलब्धि हो रहा है हम क्या ऐसे प्रसंजन करके प्रसंजित कर सकते हैं उपलब्धि को यदि पिशाच तरी उपलब्धि तो इस प्रकार की नहीं कह पाएंगे तो किन्तु यहाँ कहते है की स्तम्भ पिशाच सत्व स्तंभ प्रत्यक्षता पत स्तंभव तो प्रत्यक्ष अर्थात ये यहाँ जब हम कहते हैं भूतले पिशाचा भाव ये अत्यंत अभाव कहता है तो किंतु हम जो कहते हैं भूतलम पिशाचो न ये हम आपदन कर सकते हैं अन्य भाव है इसी प्रकार की यहाँ स्तंभे पिशाचो सत्वे सप्तमी दिया है किंतु अनुन्या भाव स्तम्भ पिशाचो न इस प्रकार की कहना है उनको हम शब्द कहेंगे स्तंभ पिशाच नाव को कहते हैं शब्द व्यवहार की हैं स्तम्भे पिशाचो अभाव स्तंभ ऐसा क्यों ऐसा लिखते हैं ग्रंथकार क्या कह जाएगा हिंदी वाले भी इसको अत्यंत अभाव करके व्याख्यान कर दिए है किन्तु अत्यंताभाव पिशाच का अनुभव नहीं होगा क्योंकि वहाँ योग्य नहीं है स्तम्भ पिशाच सत्य स्तम्भवत स्त अनुयोगी हो गया अनुयोगी योग्य है यहाँ तो अनुन में अनुयोगी योग्य है तो भाव का प्रत्यक्ष होता है स्तंभवत प्रत्यक्षता प्रत्यय तद अभाव अर्थात यहाँ तद अभाव अर्थात तद अनुन्या भाव अनुपलब्धि गम्य अत्यंता अभाव नहीं होगा तद अन्य भाव इससे पहले स्तंभे दात्मी पिशाच सत्वे स्तंभवत अनुय जैसा तद अनन्या भाव अनुपलब्धि कमिया अन्य भाव का विषय है <coughs> आगे धर्मादि सत्वे अपि आत्मा में धर्मादि होने पर अतीन्द्रियतया तो आत्मा धर्मादि न इस प्रकार की हम कह सकते हैं क्योंकि जब कहेंगे आत्मा धर्मादि नौन साह रहे है? आत्मा धर्मादि न अन्य भाव तो ये अन्य भाव का ज्ञान होगा नहीं होगा नया को क्योंकि आत्मा प्रत्यक्ष विषय है तो होने से अनन्या भाव का ज्ञान हो जाएगा किंतु आत्मनी धर्मादि न ये कह पाएंगे नहीं।, नहीं कह पाएंगे क्योंकि धर्मादि आदि प्रतियोगी वो स्वयं योग्य नहीं है अगर हम कहेंगे कि आत्मा में अगर धर्म होता तो दिखता धर्म तो प्रत्यक्ष योग्य नहीं है इसलिए कहते आत्मनी धर्मादि सत्वी अतिद्रियतया निरुक्त उपलब्ध आदन असंभवत इसलिए धर्मादि अभाव धर्म आदि न पहले दे दिया न धर्मादि अभावश्य अनुपलब्धि गम्य तो यहाँ धर्मादि का कौन सा अभाव अनुपलब्धि गम्य नहीं है अत्यंत अभाव किन्तु तो धर्मादि का अन्य भाव गम्य होगा हो जाएगा क्योंकि आत्मा गम्य है अच्छा यहाँ तो आत्मनि धर्मादि सत्य अतिंद्रियतया अतिंद्रियतया निरुक्त उपलम्भ आपादन असंभव तो न धर्मादि अभाव अभाव अर्थात अत्यंत अभाव न धर्मादि अत्यंत अभाव अनुपलब्धि गम्य अन्य अभाव जाएगा अत्यंत अभाव अभाव नहीं लगे भेद लिखने से ठीक होता नहीं। तो यहाँ नहीं लिखे आगे नया कह संकते तो ननु अधिकरणे इंद्रिय संकर्ष स्थल जहाँ अधिकरण के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष होता है ऐसे ऐसे सिद्धांति कहा अधिकरण के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष होता है नया कहेगा तो उस अधिकरण में अभाव या तो विशेषता या तो विशेषणता सम्बन्ध से आने से वो प्रत्यक्ष हो जाएगा किन्तु तो अभी नया कह जाएगा सिद्धांति को अभाव अनुपलब्धि गम्यम तदनुमतम तो अलग पद होना चाहिए गम्यम आगे तदनुमत तो अलग पद है तो आप ऐसा स्वीकार करते हो त्रथ टीका में तादृश स्थले क्लिप्त इंद्रियमे अभावृत करणम पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांतिक जो क्लिप्त इंद्रिय है वो अभावकार वृत्ति बनाने के लिए वही इंद्रिय ही कारण होगा जैसे भावाकार वृत्ति बनाने के लिए इंद्रिय करण होता है अभावकार वृत्ति बनाने के लिए भी इंद्रिय को करण मानिए क्यों कहते हैं क्लिप्त ठीक है हम इसको कहते हैं क्लिप्त संभव है अपूर्व कल्पनम अन्यायम जब इंद्रिय क्लिप्त करण है अब और एक अनुपलब्धि अक्लिप्त को क्यूँ ला रहे है गौरव अच्छा आगे मूल में क्लिप्त इंद्रियम एवं अभाव आकार अपीकरण अभावृतो अपी अपी, अपी कहने का अर्थ इंद्रिय अधिकरण ज्ञान के लिए करण बनता है तो यहाँ नया कहता है कि वृत्तो अपि अर्थात जैसे अधिकरण के लिए करण बनता है ऐसे अभाव वृत्ति के लिए भी यही करण बनता ताकि एक ही इंद्रिय से कार्य चलेगा आपको अनुपलब्धि और अधिकल्पना करना पड़ेगा नहीं तो सिद्धांति कहेगा कि इंद्रिय को हम अभाव ज्ञान के लिए क्यों कारण करण मानेंगे पूर्व पक्षी कह रहा है मूल में इंद्रियव्यतिरक अनुविधान इंद्रिय अन्वय व्यतिरेक को अनुविधान करता है या अभाव ज्ञान अच्छा। अर्थात चक्षु सत्वे अभाव ज्ञान सत्व चक्षु अभाव अभाव ज्ञान अभाव टीका में इंद्रिय सत्वे अभाव ज्ञानम तद अभाव तद अभाव इंद्रिय अभाव अभाव ज्ञान अनुविधानात् अनुविधानात् अनु, अनु, अनु सिद्धांति इसका उत्तर देता है टीका में नास्ती ममो गौरवम सिद्धांत के ऊपर गौरव दिया कि इंद्रिय को तो मानते हैं और अनुपलब्धि को मानते है इसलिए गौरव होता है सिद्धांत कहता है की नास्ती ममो गौरवम प्रत्युत तवय महद इति गो। समागत है मूल में सिद्धांत उत्तर देता है न तत्पलब्धर अभाव ग्रहे कृतुत्व <coughs> क्लिप्तत्व सिद्धांत कह रहा है नयायिकी अनुपलब्धि तथ अर्थात अभाव अभाव प्रतियोगी का अनुपलब्धि अर्थात योग्य अनुपलब्धि जिसको कहा गया योग्य अनुपलब्धि भी न्यायिक लोगो अभाव का ज्ञान होने पर अभाव ग्रह ग्रह ज्ञान अभाव ज्ञान हेतुत्व क्लिप्तत्व न्यायिक भी योग्य अनुपलब्धि को हेतु मानता है तो हेतुत्व क्लिप्तत्व सिद्धत्वी उभयवादी अभी सिद्धांत कह रहा है की न्यायिक देखिये योग्य अनुपलब्धि को आप भी कारण मानते हैं हम भी कारण मानते हैं हम खाली अधिक क्या कल्पना करते हैं कि वो कारण में करणत्व का कल्पना करते हैं जी। कारण तो है? जी। अभी कितने करणत्व मात्र से कल्पना तो सिद्धांत कहते हैं कि कारण तो दोनों मानते हैं हम हम खाली उसमें करणत्व का कल्पना करते हैं ये हमारे पक्ष में इतना गौरव है ठीक है हमें पूर्व पृष्ठ में संयुक्त विशेषणता सम्बन्ध से अनागीकारात प्रमाण शून्य अभिप्रेत्य सिद्धांत कहते हैं कि आप जो संयोग संयुक्त संयुक्त तो संयोग तो हो जाएगा संयुक्त तो विशेषणता अथवा संयुक्त तो विशेषता इसी प्रकार की जो संबंध है स्वीकार करते हैं वो अनंगीकारात् और प्रमाण शून्य हो। तो होने से आपका पक्ष में अभी कितना कल्पना करना पड़ता है वो बताते हैं मूल में अच्छा इंद्रिय मूल इंद्रिय अभाव समम सह अभावेन इंद्रिय अभाविक्रह अहेतुत्व इंद्रिय का अभाव के साथ सन्नीकर्ष होता नहीं कहा कि इंद्रिय का अभाव के साथ संयुक्त विशेषणता आदि सन्नीकर्ष होता है सिद्धांत कह जाए कि अप्रमाणत्व ये कोई प्रमाण नहीं है तो नहीं होने से इंद्रिय अभाव सह शनिकर्ष अभाव शनिकर्ष होता नहीं तो इसलिए इंद्रिय अभाव ग्रह का हेतु ही नहीं हुआ अर्थात सिद्धांत कहता है कि योग्य अनुपलब्धि को आप हम दोनों कारण मानते हैं और आगे हम खाली के कारण कल्पना करते हैं और आप जो इंद्रियों को कारण मानते है तो कारण ही बनता नहीं क्योंकि उसका शनिकर्ष होता नहीं आपको पहले कारण तो कल्पना करना पड़ेगा करण तो बाद इसलिए महान गौर होगा इस इंद्रिय तो कर्म बनता है ना वेदांति नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं, नहीं। इंद्रिय वेदांति तो अभाव ज्ञान के लिए इंद्रियों को कारण ही नहीं मानता हाँ ये तो कैसे हो सकते क्यूँकी जो अभाव यहाँ देखने के बाद भी वेदांति पक्ष है आगे कहता तो? है टीका में ननु नया कहता है सन्निकर्ष अभाव प्रयुक्त हेतुत्व अभाव सिद्धांत कह दिया कि इंद्रिय कारण नहीं बनेगा क्यों सन्निकर्ष नहीं है सन्निकर्ष अभाव प्रयुक्त हेतुत्व अभाव सन्निकर्ष ही नहीं हुआ तो हेतु कैसे बनेगा इंद्रिय सिद्धांत ये बात कह दिया पूर्व पक्षी कहता है कि आप जो ये हमारे ऊपर दिए हैं ये असिद्ध ये बात ठीक नहीं है क्यों इंद्रिय अन्वय व्यतिरिक बल तस्व कल इंद्रिय का अन्वय व्यतिरक होता है इंद्रिय सत्व अभाव ज्ञान सत्व नहीं है तो नहीं होता है इस आधार पर हम सन्नीकर्ष को कल्पना करेंगे नहीं तो इंद्रिय क्या करता है ना ये निकंख्य सिद्धांति है इंद्रिय अन्वय व्यतिरक अधिकरण ज्ञान आदि उपक्षण अन्यथा सिद्ध इंद्रिय तो अधिकरण को ज्ञान कराता है अभाव का ज्ञान नहीं कराता है जो भूतलों को देखता है उसी में इंद्रिय चरितार्थ हो गया तो फिर भूतल को देखने अभाव, अभाव, कौन सा -कौन सा अभाव है ये आपको कैसे ज्ञान होगा जिस जिस अज्ञान आपको पहले होगा यहाँ नया कहेगा हमको तो सब अभाव चक्षु से दिखता है वेदांत उसको पूछेगा आपको चक्षु से दिखता है आप गिना नया के वेदांत को पूछेगा आपको अभाव कैसे दिखता है सिद्धांत कहते हैं कि हमको साक्षी से पहले अज्ञान होता है घटका अज्ञान हुआ कहेगा यहाँ घटाभाव है, पटका अज्ञान हुआ कहेगा पटाभाव है। फिर भी वो अज्ञान अवज्ञान किसी अधिकरण के बिना कुछ भी अभियान को मैं नहीं बुटाऊंगा अभी जो मैं आंख बंद करने से भी मुझे घटा का अभियान है घटका घटका अज्ञान है घटाभाव का अभियान है वो घटाभाव का अज्ञान भूतल में आरोप नहीं कर पाएगा हाँ। हम जब आंख बंद करते हैं, कहते हमको घटका अज्ञान हो रहा है पूछेंगे कि ये घटका अज्ञान अर्थात ये घट कौन सा अधिकरण में अभी आपको अज्ञान हो रहा है उसका उत्तर नहीं होगा नहीं हो रहा अभी जो अनुपलब्धि के द्वारा ही मैं बोतल में बोल रहा हूँ घटा भाव का है तो मैं अधिकरण का जो इंद्रिय के साथ संष होकर ही मैं इसी अधिकरण में घटा नहीं है इसे अनुपलब्धि के द्वारा बोल रहा हूँ ताकि अनुपलब्धि के लिए जो इंद्रिय सन्निक और अधिकरण का अभियान भी कार्यक्रम रहा इसलिए कारण ही नहीं है कारण नहीं है लेकिन कारण ही नहीं है अभाव के, के, के लिए कारण नहीं है अधिकरण के लिए कारण गन गन है आधेय के लिए कारण अभी अभाव ज्ञान के लिए कारण बन रहा है आप अधिकरण आधेय दो अलग अलग पदार्थ है अभाव है आधेय आधेय ज्ञान के लिए इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है अधिकरण ज्ञान के लिए चाहिए चाहिए लेकिन परंपरा से मैं जो अनुपलब्धि बोल रहा हूँ जो गटा भाव का मुझे अनुपलब्धि ज्ञान हो रहा है वो कहीं होने वाला अनुपलब्धि को मैं नहीं बोल रहा हूँ भूतल में होने वाला के बात बात अनुपलब्धि इसके चाहिए लिए चक्षु चाहिए अगर आपको भूतल में अभाव कहना पड़ेगा चक्षु जरूरत होगा हाँ तो अभी अनुपलब्धि प्रमाण के द्वारा ये अभी जो चल रहा है प्रसंग प्रसंग कहीं अधिकरण में ही अभाव का ज्ञान के बाद चल रहा है की नो किसी भी अभाव के अब कहीं भी कह सकते हैं <kissing> अगर आप कहेंगे कि आकाश में घटा नहीं है जी। इसके लिए चक्षु का जरूरत होगा। है अधिकरण आ जाएगा तो फिर इंद्रिया की आवश्यकता अगर वो इंद्रिय अगर वो अधिकरण इंद्रिय ग्राह्य है तो आप अगर कहेंगे कि धर्म में घट नहीं है तो इसके लिए आपको कौन सा इंद्रिय जरूरत होगा नहीं होगा किन्तु हम कह सकते हैं धर्म में घट नहीं है क्यूँ कहते है की धर्मो में घट हमको अज्ञान हो रहा है अज्ञान होने है किंतु अगर कोई मतलब चल रहा है ना। क्योंकि जो अभी वेदांत जो यहाँ जो भी प्रमाण के विषय चल रहा है प्रत्यक्ष हाँ। तो अभाव को जो अभी अभाव का जो अनुपलब्धि होता है इसे बोल रहा है वो कि, किसी अधिकरण में अभाव का हो रहा है उसी को लेकर बोल रहा है तो तो तब तो आपको अधिकरण अगर इंद्रिय ग्राह्य है तब तो इंद्रिय की आवश्यकता है हमको ब्रह्म का ज्ञान नहीं है पता चलता है चलता उसके है। लिए कौन सा इंद्रिय चाहिए कोई अधिकरण का ज्ञान आवश्यक ही नहीं है कह देता है हमको ब्रह्म का ज्ञान नहीं है अभाव का ज्ञान के लिए अधिकरण का ज्ञान सर्वदा होना चाहिए और ऐसा आवश्यक नहीं है वो अधिकरण इंद्रिय ग्राह्य होना चाहिए ऐसा भी आवश्यकता नहीं है अगर वो इंद्रिय ग्राह्य है अधिकरण में जहां आप अभाव को दिखाना चाहेंगे वहां आपको इंद्रियो की जरूरत होगा अगर नहीं है तो फिर आवश्यक नहीं है इंद्रिय आवश्यक नहीं है नया किन्तु कहेगा हमको तो ये चाहिए और जहां इंद्रिय के द्वारा नहीं होगा वहां तो कहेंगे वो अनुमान के द्वारा करेंगे ऐसे भी धर्मा धर्म उसको भी तो अनुमान से ही करेंगे क्योंकि वो धर्म स्वयं क्यूँकित्यक्ष नहीं हो रहा है धर्म तो, और प्रत्यक्ष तो हम नहीं कर पाते हैं। आत्मा में अगर धर्म होता तो दिखता ऐसा हम नहीं कहते। योग्य नहीं है नहीं जैसे हमको आत्मा में कई विषयों का ज्ञान नहीं है इसका का होगा अन्य का भी तो नहीं वहां पर भी क्या करते हैं अनुभव तो, हम जानते हैं की हमको जैसा अभी भूतल में पचास किलोमीटर का अंदर में क्या है हमको ज्ञान नहीं है तो यहाँ हमको कोई इंद्रिय का आवश्यकता नहीं होता है तो हमको पता चलता है हमको पता नहीं है तो अर्थात अज्ञान साक्षी भाष्य हो गया होने से हम अभाव को कह देते हैं तो यहाँ अधिकरण अधिकरण पचास किलोमीटर नीचे वो तो हमको पता भी नहीं चलता फिर भी हम कह सकते हैं नहीं आत्मा में हमको तो ज्ञान नहीं कई विषयों का मेरे को ज्ञान का अभाव है वो तो वास्तविक वेदांत तो मत में आत्मा में अर्थात तो अंतकरण में अंतकरण में मेरे को कई ज्ञान नहीं है नहीं है ये हमको पता चलता है साक्षी अज्ञान को जानता है जा। जो अज्ञान है हमको ज्ञान नहीं होता तो अज्ञान है ये अज्ञान साक्षी भाष्य होता है अर्थात तो हमको पता चलता है की हमको ये अज्ञान है अज्ञान होने से हम कह देते है ये अभाव है हमें ये ज्ञान नहीं हो ज्ञान नहीं हो ज्ञान नहीं वेदांत तो मत में साक्षी भाष्य है अभाव का। अज्ञान अभाव अज्ञान से अभाव का ज्ञान आ, अभ्णाव। ये अज्ञान का नाम ही अनुपलब्धि है अज्ञान होने से हम कह देते हैं ये नहीं है क्यों? होता तो ज्ञान होता यही तो प्रसन्जन करते हैं ना अगर प्रतियोगी होता तो हम कह देते है ये ये है क्यूँकी अज्ञान हो रहा है इसलिए हम कहते हैं कि अभाव है इसलिए अभाव का ज्ञान अज्ञान से होगा कहाँ बोल करके विचार आएगा आगे उसके लिए फिर इंद्रिय चाहिए नहीं चाहिए वो विचार होगा ये में जो घट का हमको अज्ञान है घट नहीं है ये ज्ञान है ये कैसे हुआ घटो नहीं घटो नहीं होता तो आप ये शब्द कहते हैं घटा भाव है अज्ञान नहीं ना घट का ज्ञान है हमको वो घट नहीं है घटो यहाँ नहीं है ये कहना चाहते है ना घटा भाव है ये कहना चाहते है घटा भाव ये कहना चाहते हैं तो घटा भाव का ज्ञान है घटा भाव का घटा भाव का ज्ञान अलग है घटका अज्ञान ये अलग है घट का अज्ञान से घटा भाव का ज्ञान हुआ ये दो अलग अलग चीजें है स्पष्ट होता है ना एक होता है कि घट का अज्ञान उससे हम कहते हैं की यहाँ घटाभाव है घटा भाव है अर्थात हमको घटा भाव का ज्ञान हुआ क्योंकि अभाव का प्रमा होता है ना ये अभाव का प्रमा हो जैसे भाव का घट का प्रमा हुआ इसे घटा भाव का भी प्रमा होगा प्रमा अर्थात तो ज्ञान होगा घटा भाव का ज्ञान कहाँ से हुआ कहते हैं घट का अज्ञान से हुआ घट का अज्ञान हो गया कर्ण और घटा भाव का जो ज्ञान हो गया वो हो गया प्रमा ये हो गया प्रमाण ये हो गया प्रमा इसलिए घट का अज्ञान घटा भाव और घटा भाव का ज्ञान ये तीनों अलग अलग हो गया पहले अज्ञान साक्षी के द्वारा आगे घटा भाव का ज्ञान होने से कह देता है कि घटा भाव है क्यूँकी घटाभाव का ज्ञान हुआ हम कहते हैं कि यहाँ घट है कैसे कहते हैं यहाँ घट है, है बोलकर के हमको घट का ज्ञान हुआ नहीं तो कैसे कहेंगे यहाँ घट है बोलकर के इसी प्रकार की यहाँ हमको घटा भाव का ज्ञान हुआ घटा भाव का ज्ञान होने से हम कहते थे घटा भाव नामक विषय है क्योंकि ज्ञान हुआ ज्ञान ही विषय में प्रमाण है घटा भाव का ज्ञान होने से घटा भाव है कहते है घटा भाव का ज्ञान कैसा हुआ कहते हैं घट का अज्ञान हुआ अज्ञान से अभाव का ज्ञान अभाव का ज्ञान से विषय की सत्ता सत्ता सिद्धि ये प्रक्रिया है जैसे घंट के अज्ञान से घटा भाव का ज्ञान हुआ या ज्ञान न होने से गट घटका जो ज्ञान न होने से ये पदार्थ तो क्या है ये ज्ञान का अभाव प्राग भाव अथवा भाव ऐसा नहीं मानते हैं को है एक लोग कहते हैं लेकिन व्यवहार में तो ऐसा ही होता है ना कि मुझे गट का ज्ञान नहीं हो रहा है क्योंकि संस्कार पड़ गया ज्ञान अभाव का वास्तविक अज्ञान है ऐसे कोई नहीं बोलता मुझे घटका ज्ञान हो रहा है क्योंकि संस्कार नहीं है शास्त्र था क्योंकि हम कहते हैं ना कि संसार कहाँ से आया अज्ञान से आया कहते हैं अगर कहा जाएगा कि ज्ञान भाव से आया तो भाव से कैसे भाव पदार्थ पत बनेंगे इसलिए वेदांत तो कहता है कि भावत्व सती ज्ञान निवर्तित्व अज्ञान का लक्षण कहते हैं ना ज्ञान निवर्तित्व है किन्तु तो भावत्व सति अभाव नहीं है अज्ञान जो है अज्ञान को वेदांत में भाव पदार्थ माना जाता है नया एक लोग कहते हैं क्या है तो ज्ञान का अभाव है अपराध अभाव अत्यंत तो अभाव कही है वेदांत तो उसको अभाव नहीं मानता है अभाव होगा तो कारण कैसे बनेगा कारण बनता है इसलिए भाव, भाव है या भाव का और कोई लक्षण जाता है भाव का भाव का कोई लक्षण जाता है ज्ञान में या केवल कारण बनता इसलिए उसको भाव कह रहे हाँ कारण बनने से और भाव का लक्षण भाव का और लक्षण क्या है भाव का लक्षण वही तो कारण बनेगा सत्ता का सत्ता है ये पंचदशी में कह देना तो नो जानामी करता है। जाना प्रिष्टे होता है, नो जानामी। तो न जाना मे कहने से ये अर्थात तो अज्ञान वहा भाव बोल करके सिद्ध नहीं करते ये जो जगत का कारण होने से इसका कहते है, है। अधिकार अभाव अलग पता चल तो रहा है क्योंकि घटा है हमारा बुद्धि शुरू से गई तो घटा और भाव का अंतर पूछ रहा है भाव को नहीं बुजाएन का अभाव घटका अज्ञान और घट ज्ञान का अभाव मतलब घट का अभाव नहीं घट ज्ञान का अभाव घटना का मतलब उनका कहना है की मेरे को घट ज्ञान का अभाव वेदांत तो कहते हैं कि घटका अज्ञान है ये दोनों अलग है जैसे घटका अभाव होता है ऐसे घटज्ञान का भी अभाव होगा घट घटज्ञान के पदार्थ है उसका भी अभाव होगा किंतु वो अज्ञान नहीं है मतलब घटज्ञान का जो अभाव मतलब नया की भाषा में कहना पड़ेगा कि घटज्ञान का अभाव होने से हम कहते हैं कि यहाँ घट नहीं है इस प्रकार की नया कहेगा सिद्धांत कहता है कि घट का अज्ञान होने से कहेगा कि यहाँ घट नहीं है ये अंतर है नया यहाँ क्या होता है नया को पूछेंगे कि आपको घट ज्ञान अभाव हो रहा है ये घट ज्ञान अभाव आपको कहा से आया वो कहेगा कि यदि घट से आता तभी अच्छा उनका प्रक्रिया कहते तो है तो मतलब घटाभाव को इसलिए वो लोग कहते हैं ना घटाभाव को चक्षु से देख लेता है ये <laughs> कह देता घटा भाव को चक्षु से देख लिया तो उसको ज्ञान हो गया घटो अभाव का ज्ञान हुआ घट का ज्ञान है घटो अभाव का ज्ञान हुआ तो वेदांत लोग कहते हैं ये अभाव के साथ कैसे सन्नीकर्ष हो जाएगा क्योंकि जो चक्षु है चक्षु का अभाव के साथ संकर्ष तो अभाव एक अभाव पदार्थ है चक्षु एक भाव पदार्थ है भाव अभाव के बीच में सन्निकर्ष कैसे है वो लोग कह देते कि विशेष्य विशेषण संबंध उसको और विचार करने से विशेष्य विशेषण यह किस प्रकार के संबंध है यह क्या वृत्ति नियमों का संबंध है नहीं ये स्वरूप संबंध है पूछते हैं जब ये स्वरूप संबंध क्या है कहते स्वरूप या तो अनुयोगी है या तो प्रतियोगी है दोनों में से कोई होगा अभी आप जो अभाव और भूतल का बीच में जो स्वरूप संबंध कहते हैं ये भूतल है या अभाव है अगर अभाव होगा उसके साथ तो संबंध नहीं होगा चक्षु का मानना पड़ेगा कि अनुयोगी रूप होना है अनुयोगी होगा अर्थात चक्षु का भूतल के साथ संबंध हो रहा है तो सिद्धांति कहते बिल्कुल ठीक है चक्षु का भूतल के साथ संबंध होता है भूतल के साथ अगर संबंध होगा आप कैसे कहेंगे की यहाँ घटाभाव है क्यों नहीं कहेंगे यहाँ पर्वता भाव है न पर्वता भाव है तो वेदांति कहते हैं फिर लिख दीजिए क्या क्या अभाव आपको हो रहा है वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि आगे अनंत तो उसको कहना पड़ेगा तो कहता है कि ये देखिए तो वेदांति पूछेगा आपका पर्वताभाव हो रहा है क्या हाँ हुआ नदी अभाव है क्या हाँ हुआ जिस चीज को अभी कराते हैं कहता है अभाव है अगर आपको कुछ स्मरण नहीं करवाया जाएगा आपका स्मृति में जितना आएगा आप उतने कहीं अभाव कहेंगे ना तो ये वेदांतियों का पक्ष में होगा देखिए आपका अंदर से आता है यहाँ आप वहां से वास्तविक नहीं देखते हैं देखते तो आपको सीधा सब कहना चाहिए आपको जिस चीज का स्मरण होता है आप कहते हैं वो नहीं है अर्थात तो अज्ञान आएगा इसी प्रकार से ऐसा विचार नहीं कि विचार तो करने से इसी रास्ते में ही जा रहा है अर्थात पहले हमको अज्ञान आ रहा है तभी तो हम जाके आगे कहते हैं और में इसका थोड़ा विचार दिया है कि तो इस प्रकार की अर्थात तो हमको जो वहां दिया है ये बात की वेदांति जब उनको पूछता है आप बोली यहाँ जी कितने बार कहते हैं ना मैं यहाँ की पूछेगा वेदांति क्या क्या क्या अभाव है यहाँ बोलो तो बता नहीं पाएगा तो क्योंकि अर्थात तो वास्तविक वहाँ दिखता नहीं यहाँ आने से कह देता है तो यहाँ आता है मतलब वेदांति वही कहते हैं यहाँ आता है कौन देखता है यहाँ आता है स्मृति तो स्मृति अर्थात तो कहते हैं कि स्मृति को स्मृति क्या कोई प्रमाण है स्मृति प्रमाण है तो स्मृति प्रमाण स्मृति प्रमाण प्रमाण नहीं है प्रमाण नहीं है तो प्रमाण के द्वारा जाना नहीं जाता इन स्मृति को हम जानते हैं नहीं जानते हैं किसे जानता है प्रमाता नहीं जानता क्योंकि वो प्रमा नहीं है जी। तो प्रमाता नहीं जानता फिर भी हम जानते हैं कौन तो जानता है प्रमाता के छोड़कर करके और जानने वाला कौन है साक्षी स्मृति सुख दुख ये सब को साक्षी जानता है ऐसे अज्ञान को भी जानता है अभाव का विचार उच्चतर ग्रंथ में सबसे अधिक भाव का थोड़ा घट जाता है और दूसरे दिन में तो बहुत अधिक आएगा क्यों वही तो जो हमको दिखता नहीं उसी को लेके विचार करना है जो दिख रहा है उसमें क्या विचार करना है विचार तो आया है वैदानी तो, तो वास्तविक सारे अभाव को खंडन कर दिया तो पहले तो कहें कि एक ही अभाव मानेंगे उसी से सब हो जाएगा केवल अत्यंत अभाव मान लीजिए उसी में सब हो जाएगा तो प्राग अभाव कहेंगे वो क्यों मानना है अत्यंता भाव को आप प्राग कर देने से प्राग अभाव हो गया अत्यंत अभावक ध्वंस काली प्रध्ंसा चार महीना तो इंद्रिय अन्वय व्यतिरेक आगे और विचार देंगे इंद्रिय अन्वय व्यतिरेक व्यतिरेक अधिकरण ज्ञान आदि उपक्षण हुए ना इंद्रिय का अन्वय व्यतिरेक हो रहा है किंतु अधिकरण का ज्ञान कराने अधिकरण ज्ञान आदि उपक्षण सिद्धे टीका में अन्य सिद्धे सनिकार्थकवाद अर्थात तो अधिकरण के साथ सन्निकर्ष करके ही इंद्रिय सार्थक हो आदिपदेन दिया अधिकरण ज्ञान आदि मूल में आदिपदेन प्रतियोगी ज्ञान संग्रह प्रतियोगी ज्ञान लिखना पड़ेगा ज्ञान छूट गया प्रतियोगी ज्ञान संग्रह ऐसे वहां पाठ दिया है किन्तु इंद्रिय अन्वय ज्ञान में चरितार्थ होता है ये घटेगा जहां अभाव का ज्ञान हम कर रहे हैं वहां इंद्रिय अन्वय व्यति ज्ञान में चरितार्थ होगा हो अभाव का ज्ञान कर रहे हैं प्रतियोगी अगर होगा तो अभाव का ज्ञान नहीं होगा तो यहाँ प्रतियोगी ज्ञान मैं इंद्रिय चरितार्थ हुआ अर्थात तो प्रतियोगी नहीं है ये उसमें प्रतियोगी नहीं है सिद्धांत का मत में वो इंद्रिय से नहीं आ रहा है ना वो तो अनुपलब्धि होकर के आ रहा है प्रतियोगी ज्ञान ऐसे अन्य पुस्तक में पाठ दिया है फिर भी ये थोड़ा अच्छा ठीक है थोड़ा हम महाराष्ट्र से निवेदन करके देखेंगे इसका अर्थ अभाव का विचार में प्रतियोगी ज्ञान है इसे विरुद्ध पड़ेगा इसलिए इंद्रिय प्रतियोगी ज्ञान में चरितार्थ कैसे होगा और प्रतियोगी ज्ञान में चरितार्थ होगा फिर अभाव कहाँ हो रहा और रहेगा नहीं अभाव ग्रह अयम हेतु अभाव ग्रह में हेतु नहीं यहाँ, है यहाँ इसे वो सकता जो कभी इंद्रिय समीक्षा होता है तो अधिकरण के जाना नहीं तो जब वो मतलब तो अन्यत्र अभी नहीं, नहीं है अन्यत्र जब होता है प्रतियोगी किन्तु अभी तो विचार चल रहा है ना यहाँ इंद्रिय क्या कर रहा है अगर अभाव को ग्रहण नहीं कर रहा है नया किय पूछता है तो यहाँ इंद्रिय तो प्रतियोगी को ज्ञान कराने में काम नहीं है उसका तो तो अन्यत्र के लिए तो ठीक है अर्थात तो पूर्व में प्रतियोगी ज्ञान कराने में किंतु तो उसका चरितार्थ तो कैसे होगा ये विचार अभाव ग्रह अहेतुत्व अयम हेतु क्योंकि इंद्रिय अन्यथा सिद्ध हो गया इसलिए अभाव ग्रह के लिए हेतु नहीं बनेगा तो सिद्धांति ये बात कहा कि योग्य उपलब्धि दोनों कारण मानते हैं हम खाली उसमें कर्ण कल्पना करते हैं और आप इंद्रियों को करण मानते हैं जो की अहेतु को कारण ही नहीं है आप उसमें इंद्रियों में कारणत्व तो, कर्णत्व तो दोनों कल्पना करेंगे तो आपको तो महत्व गौरव होगा आगे ठीक है ननु भवन भवत सिद्धांते अभी अभाव प्रमाया प्रत्यक्षता एवं समायाती अभी आप जो ये लक्षण सब दे दिए इसके द्वारा ये सिद्ध होगा अभाव का प्रमा भी प्रत्यक्ष ही है अर्थात प्रत्यक्ष प्रमा है कैसे कहेंगे अतः कथम कारणम अनुपलब्धि अभाव का प्रमा अगर प्रत्यक्ष ही हो गया प्रत्यक्ष का लक्षण उसमें जाएगा, तो जाएगा तो फिर इसका कारण अनुपलब्धि कैसे होगा इसका कारण भी प्रत्यक्ष ही होना चाहिए इंद्रिय इत्यादि मूल में अनु भूतले घटो न इत्यादि अभाव अनुभव स्थले भूतलांशे प्रत्यक्ष उभय सिद्धम भूतल में तो मानते है तीन निर्गमन से आवश्यक भूतल ज्ञान के लिए कार्य वृत्ति होगा तभी भूतला अवचिन्न चैतन्य और प्रमात्र अवच्छिन्न चैतन्य होंगे हुँ. तो भूतला अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ घटाव छिन्न चैतन्य से भी प्रमात्री अभिन्नतय भूतल अवचिन्न चैतन्य जैसा प्रमात्री चैतन्य के साथ एक हुआ तो भूतल में जो घटाभाव है तो वो भी घटाभाव अव छिन्न प्रमात्री के साथ एक हो जाएगा होने से घटाभाव से प्रत्यक्षता घटा भाव भी प्रत्यक्ष हो जाएगा तो इस प्रकार की ये क्यों कहता है क्योंकि तो वेदांति और विमान का मत है अभाव अधिकरण से भिन्न भीन्ण, नहीं है अगर आपको अधिकरण अव छिन्न चैतन्य के साथ प्रमात्री चैतन्य एक हुआ उससे जो भिन्न नहीं है अभाव तद तो अव छिन्न चैतन्य भी एक होगा मृद अव छिन्न चैतन्य अगर एक हुआ घटा वैतन्य भी प्रमाता के साथ एक होगा क्योंकि घट और से भिन्न नहीं है इसी प्रकार अधिकरण के साथ तो तो तो नया दोष दिखा रहा है इसका विचार ला रहे जैसे, जैसे अधिकरण स्वरूप तो बहुतों का एक साथ बहुतों का भाव का ज्ञान होना चाहिए तो ये बहुतों अर्थात जितने का अज्ञान आएगा उतने का ज्ञान कहेगा हमको अभी घटका अज्ञान हुआ कहेगा पटका अज्ञान आ गया कहेगा पटा भाव जिसका अज्ञान नहीं होगा उसका अभाव नहीं कर पाएगा पहले यहाँ अज्ञान आएगा साक्षी देखेगा नहीं होगा न मीमांसा न्याय, न्याय में नहीं वेदांत तो और मीमांसा न्याय वाला तो कहेगा तो अलग है अभाव तो अधिकरण से अलग है अच्छा निष्ठ घटाभाव अवच्छि चैतन्य से प्रमात्री अभिन्नत घटाभाव प्रत्यक्षता आपको भी मानना पड़ेगा घटाभाव प्रत्यक्ष होगा अर्थात ये अनुपलब्धि प्रमाण नहीं होगा ये प्रत्यक्ष आदिपदेन स्तंभे पिशाचो न स्तंभे पिशाचो अर्थात तो वही तादात्म तो आदिपदेन आदि कहा मूल में दिया नु भूतले घटो न इत्यादि जो आदि है उसका अर्थ कहते हैं स्तंभे स्तंभेम तत्र मूल में प्रथम पक्ति का अंतिम दिया तत्र तृत्ति तत्र का अर्थ स्थले तो वृत्ति आवश्यक अवच्छिन्न चैतन्य तीका में कहते हैं भूतलनिष्ठ आगे सिद्धांत कहते हैं सत्यम सत्यम अर्धांगीकार परिहर मूल में अभाव प्रतीत है प्रत्यक्ष अभाव का प्रत्यक जो प्रतीति हो रहा है ये प्रत्यक्ष होने पर भी तत्कर्ण से अनुपलब्ध है अभाव का प्रत्यक्ष हो रहा है क्योंकि दोनों चैतन्य एक हो गए आप कह दिए होने पर भी उसका कारण किंतु यहाँ चक्षु नहीं है वो तो अनुपलब्धि है आगे विचार और देते है टीका यद्यपि सिद्धांतिका मतलब उसका अभिप्राय कहता है यद्यपि अभाव प्रत्यक्ष योग्यत्व तो अभाव अभाव अभाव घटाभाव तो तो विषय बनता है प्रत्यक्ष का विषय अभाव बनेगा नहीं यद्यपि प्रत्यक्ष योग्यत्व तो अभाव शब्द जन्य स्वनिष्ठ धर्मादि ज्ञानवत शब्द जन्य स्वनिष्ठ धर्मादि ज्ञान कोई कहा आप धार्मिक है तो स्वनिष्ठ धर्मादि का ज्ञान शब्द से हुआ तो शब्द जन्य स्वनिष्ठ धर्मादि ज्ञानवत अभाव, अभाव, अभाव ज्ञानवत न अभाव ज्ञान से प्रत्यक्ष शब्द जन्य उसको धर्म का ज्ञान हुआ स्वनिष्ठ धर्म किंतु शब्द जन्य हुआ तो इसी प्रकार कहते हैं कि न अभाव ज्ञान से प्रत्यक्ष अभाव ज्ञान अर्थात अभाव से ज्ञान अभाव विषय का ज्ञान से घट तो ज्ञान अर्थात तो घट से ज्ञान इस प्रकार अभाव ज्ञान अर्थात तो अभाव विषय बन रहा है जहाँ घटा भाव से न प्रत्यक्ष होता है क्योंकि प्रत्यक्ष लक्षण योग्य विषय विशेषण सिद्धांत वहाँ कहता है योग्य वर्तमान विषय अवच्छिन्न चैतन्य वर्तमान भी होना चाहिए योग्य भी होना चाहिए अभाव योग्य नहीं है प्रत्यक्ष योग्य नहीं है धर्म भी तो प्रत्यक्ष नहीं है इसलिए शब्द से इसलिए गम्य गम्य गम्य है होता है होता होता किंतु विशेषण तथा वास्तविकता यह घटना है अभाव का प्रत्यक्ष होगा नहीं क्योंकि वहाँ वो योग्य नहीं है तथापि अभाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अभाव का प्रत्यक्ष कहाँ होगा कहाँ अप्रत्यक्ष होगा इसमें तद योग्य अयोग्य न तद योग्य अयोग्य तंत्र अभाव का प्रत्यक्ष होगा अथवा अभाव का प्रत्यक्ष नहीं होगा इसमें नियामक अभाव योग्य है अथवा अभाव योग्य नहीं है ये नियामक नहीं है अभाव हमको प्रत्यक्ष होगा अथवा नहीं होगा इसमें अभाव योग्य है अथवा नहीं है ये नियामक नहीं है क्या नियामक है किन्तु प्रति अनुपलब्धि योग्य योग्य प्रतिपलब्धि अगर योग्य हो रहा है अभाव प्रत्यक्ष होगा अनुपलब्धि अगर अयोग्य है तो अभाव प्रत्यक्ष नहीं होगा तथाच अनुपदम एवं अस्य अर्थ से अनुपदम अर्थात पूर्व में अभी अभी कहा अनुपलब्धि अगर योग्य है तो अभाव प्रत्यक्ष होगा स्पष्टीकृतवाद अभाव न अभ्युपेत्यवाद आश्रय आप जो कुछ कल्पना करके हमारे ऊपर दोष दे दिए ये नहीं है क्योंकि अभाव प्रत्यक्ष के लिए अनुपलब्धि योग्य होना चाहिए ननु नु तस् प्रत्यक्ष कथम तत्व मान तो। अभी नया कहता कि ठीक है अभी आप मान लिए की अभाव प्रत्यक्ष हुआ किन्तु उसका करण कहते हैं अनुपलब्धि तो यहाँ कहते ना कार्य एक कार्य ये संगति अर्थात अनुपलब्धि एक कारण करण है उसका कार्य भी प्रत्यक्ष अभाव प्रत्यक्ष और इंद्रिय भी ये भी करण है उसका कार्य भी प्रत्यक्ष है किन्दु भाव प्रत्यक्ष है कार्य दोनों का प्रत्यक्ष होने पर भी कारण दोनों अलग होते हैं ऐसा होने से ये एक संगति है कार्यक्य मूल में नहीं फलीभत ज्ञान से प्रत्यक्षत्व फलीभूत ज्ञान चाहे घटका ज्ञान हो चाहे घटाभाव का ज्ञान हो ये दोनों प्रत्यक्ष होने पर भी तत्करण तो से प्रत्यक्ष प्रमाणता नियमत्व अस्थित न नियमत्व कार्य प्रत्यक्ष फलीभूत ज्ञान प्रत्यक्ष होने पर भी उसका कारण प्रत्यक्ष प्रमाण होगा इसमें कोई नियम नहीं है जैसे दसम इत्यादि वाक्यजन्य जन्य ज्ञान से वाक्य सुनने से जो ज्ञान हुआ ये ज्ञान तो प्रत्यक्ष है किंतु ये जो ज्ञान का करण वहाँ इंद्रिय नहीं माना जाता है वहां तो शब्द को माना जाता है तो जैसे वहां कहा जाता है क्यों ऐसा हो गया क्यों विषय भी प्रत्यक्ष है विषय प्रत्यक्ष होने से शब्द ज्ञान को भी प्रत्यक्ष कहा जाएगा नहीं तो शब्द जन्य ज्ञान परोक्ष मानना चाहिए विषय प्रत्यक्ष होने से उसको प्रत्यक्ष कारण जैसे वहां दसम इत्यादि वाक्य जन्य ज्ञान प्रमान, प्रमान तो से प्रत्यक्ष तत्कर्ण से वाक्य से प्रत्यक्ष प्रमाण भिन्न प्रमाण तो अभ्युपगमत वहां शब्द से ज्ञान हुआ वो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है उससे भिन्न प्रमाण है इसलिए प्रमा प्रत्यक्ष होने से प्रमाण भी प्रत्यक्ष होगा ऐसे आवश्यक नहीं है भाव के लिए प्रत्यक्ष होगा अभाव के लिए अनुपलब्धि होगा ये तो अनुपलब्ध <laughs> ननु, फल वैजात्यम बिना कथम प्रमाण भेद नया फल तो अलग अलग नहीं हुआ फल दोनों हुआ प्रमाण किंतु कारण प्रमाण कैसे भिन्न हो गया अगर फल भिन्न होने के लिए कारण भिन्न होना चाहिए कारण अच्छा कारण अगर, अगर कारण भिन्न होगा कार्य कैसे समान हो जाएगा नया कि यह कह रहा है फल वैजात्यम बिना प्रमाण वै जातियम कैसे हो जाएगा तो आप कह कहिए कि प्रमाण तो भिन्न है कि एक है कारण अगर भिन्न हो जाएगा तो कार्य कैसे हो जाएगा समान अगर कारण भिन्न होने पर भी कार्य समान होगा तो फिर कार्य कारण ये निश्चय नहीं होगा तो बे हो जाएगा पर्व वैजात्यम बिना अर्थात कार्य वैजात्यम बिना कथम कारण वैजात्यम ये कैसे होगा इतनी चेत न टीका में ननु प्रमाण भेदस्य फल भेदाय तत्वात प्रमाण में भेद तभी मानेगे जब फल में भेद हो रहा है कथम तम बिना फलभेदी प्रमाण भेदि फल तो में भेद नहीं है तो प्रमाण में कैसे भेद सिद्धि होगा इतना आशंकते मूल में प्रत्यक्ष अघटिका में प्रत्यक्ष सजातीय सिद्धांति उत्तर देता है दोनों फल सजातीय है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष इसको लेकर के सजातीय तो हो गया सिद्धांति कहते हैं प्रत्यक्ष जाति प्रत्यक्षर इंद्रियजन्यवाद अभावकार वृत्तेर तद जजन्यवाद भूतलाकार वृत्ति तो इंद्रियजन्य हुआ घटाभावृत्ति तो इंद्रिय अजन्य हुआ तद अजन्य इंद्रिय अजन्य होने से वृत्ति वैजात्य मात्रे न तदपति वृत्ति बहजातीय होने से प्रमाण वही जातीय हो जाएगा फल सजातीय हुआ कितु वृत्ति बी जातीय हुआ एक इंद्रिय जन्य घटा भूतलाकार वृत्ति एक अनुपलब्धि जन्य अभाव ये दोनों अलग हुआ वृत्ति अलग अलग, अलग प्रकार होने से मूल में न वृत्ति वैजातीय मात्र प्रमाण वैजातीय उपगते प्रमा वैजातीय नहीं है सजातीय क्योंकि प्रत्यक्ष जाति समान रहेगा तथा मूल में घटादी अभावृत्ते भूतलाकार वृत्ति तो इंद्रिय्या घटादजन इंद्रिय असन्नीकर्षा इंद्रिय अभाव के साथ नुट अनुपलब्धि मनातरजन्य घटाती अभावकार वृत्ति घटा अभावकार वृत्ति ये तो घट अनुपल रूप मानांतर अन्य प्रमाण है ये इससे जन्य भवती अनुपलब्धि मानांतरत्व इसलिए अनुपलब्धि ये तो प्रमाणांतर है ए, ये प्रत्यक्ष में नहीं जाएगा प्रमाण प्रत्यक्ष हुआ दोनों में प्रमाण अलग अलग हो गया अच्छा शंकर्य केशवराय सुभाष वंदे भगवत ईश्वर पुनः मुक्ति दक्षिण का कोई एक लड़का एक नया जो परिभाषा के बिना भी, भी चलता सुना एक भी एक भी पेच किया हो समझे अनिद्रा कर तो हो करते है को को <laughs> वो कह दिया की पानी निमर्षी विप्रति से परम कार्य सूत्र बनाए थे कात्याय ने महर्षी उसको गलत व्याख्यान कर दिया जी तब से सभी व्याकरण लोग गलत मान करके चलते हैं मैंने उसको कह दिया मतलब वो कहता है मैंने नया बना दिया सबको बता दिया, दिया क्या परम परम अर्थात जो इष्टम कार्य जो जहां आवश्यक है उत्कृष्ट कार्य में ऐसा लेना है लेने से कहीं ऊपर और कहीं पर होगा तो ऐसा अर्थात तो है ये। मतलब कहा पर सूत्र गणई लेकर भाग में कर भाग हाँ। पर, में कर मतलब पूर्व प्रकृति पर विपरीत भागा दोनों दो करेंगे तो पर, कर। पर भाग को कर पर उसने दिखाया तो, स, और वैसे करेंगे तो कर। सर्वत्र कड़जा देखा की एक दो लोग उसके ऊपर लिखे देखते देखते हमारा बुद्धि क्यूँकी वो पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है हमको जो इंटरव्यू में देखते समय थोड़ा पता चला वो पूरा मतलब पर सूत्र का पूरा इसे करता है तो एक आदमी उसके ऊपर ये कमेंट दिया कि हाँ पूरा वो पूरा लिखिए और तो लेकर एक आदमी संस्कृत में पूरा इतना बड़ा लिखा मैं उसको, पढ़ने तो वो वो उसको और पूरा पढ़ नहीं पाया वहाँ पर तो वो है ही नहीं तुल्य तो बलते तो तो लिखा है ऐसा कोई लिखा नहीं वो बोल रहा है की जो इतनी परिभाषा तो ठीक है लेकिन इसमें क्या हो रहा है ज्यादा हमको और भी दिमाग ज्यादा लगाना पड़ रहा है पाणी मशी इतने वाला ये क्यों इतने गड़बड़ करके क्यों इतने दिमाग कोई सो व्यक्ति खुद फंसता यदि है ना चतुर्थी बहुवचन करेंगे ना व्यस्त तो बहुचने दलित और सुपीचे दोनों ही राम को रामा कर रहा है रामे कर रहा है तब वो कहा जाएगा तब वो खुद फस रहा है क्योंकि तो इसको उसको कोई एक आदमी लिखा है डिटेल पढ़ा नहीं उसको हाँ। उसमें तो भी से को ऐसे बोल रहा है कि जो ये सूत्र ऐसा बहुत राम को रामे करता है तो बोले की राम पे काम नहीं करना है परमे विश्व पे ऐस करना है विश्व कैस करना है परम कार्य अर्थात राम पे नहीं करना विश्व करना है ये उसका अर्थ है दो सूत्र आ गए बहुत जलित राम पे काम करता है तो विशेष विश्व पे काम करता है तो इसलिए हम अत इसको लगाएंगे और हाँ और ये लोग अर्थ लेते हैं कहते हैं विषय अर्थ लेते हैं कि पर वाला सूत्र है ना उसको लगाओ हाँ। तो आप लोग बोले बहुत जलियत लगाओगे और आपका रूप बनेगा रामे भी ही। वो गलत बनता है ये मेरा अर्थ ये सही है उस मतलब वो, वो बोल रहे तो फिर क्यों इतने, वो इतने स्कार स्कार स्कार पर पर वो में दलित तो आए आएगा दोनों ही राम के ऊपर काम करेगा कोई काम नहीं करता मतलब हमको पूरा पता नहीं चल लेकिन वो इतना ही बोल रहा है हम लगा के पता है वो बोल रहा है की मुझे अब लग रहा है तो लग रहा है आधा सुन कर के हमारा बुद्धिगर तो मतलब ना ढाई हजार साल से सभी लोग गलत चल रहे इसको तो तो सारे न्यूज वाले भी दिखा रहे हैं। बहुत अच्छे खोज कर पूरे करोज करी है ये ऐसे एक सारा ऐसे ही हुआ है गुरुत्वाकर्षण की खोज करी वही हो रहा है सुनने की खोज करी क्योंकि जो आगे पूछने वाला कोई नहीं है मतलब कोई इंटरव्यू को भी पता नहीं इसलिए पूछो उसमें लिखे कि मैं तो मैं कर रहा था। है कि आप क्या सही में किया मतलब कठिनाई का है उसको थोड़ा तो सही में ठीक बताएगी क्या वो कुछ उसका जितने भी लोग उसको विरोध किए कहीं उसका उत्तर नहीं देता है उत्तर नहीं दे रहा कहीं भी प्रयास किया ट्वीट करके हाँ मतलब वो उनका भी पूरा क्या है हमको पता नहीं जी तो मैंने समझा क्यों कहना क्या चाहता है वो ऐसा कह रहा है लेकिन उनको दिक्कत रहा है